अध्याय 1 उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश देना ऋषियों ने पूछा पाशुपत ज्ञान क्या है भगवान शिव पशुपति कैसे कहे गए हैं और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं इसलिए यह सब बातें बताइए तीन लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है महर्षि इशुत जी कहते हैं उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया वायुदेव बोले महर्षियों पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपन्य से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यूं कृष्ण की आस्था श्री कृष्ण ने कहा भगवन महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था मैं उसी को सुनना चाहता हूं महादेव जी पशुपति कैसे हुए पशु कौन कहलाते हैं वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपन्य ने महादेव जी तथा देवी मां पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया उपन्य बोले देवकी नंदन स्मार् ऋषि ब्रह्मा जी से लेकर स्थार पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती सराचर प्राणी हैं वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आरादित होने पर वे स्वयं ही उनके पाशों से मुक्त करते हैं जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं वे ही विषय कहलाते हैं जीवो पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं इन पाशों द्वारा भगवान ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव पुन से अपना कार्य कराती है उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदाई देवादि देव भगवान शिव की आज्ञा से जारा इंद्रियों द्वारा और पांच तन्न्य मात्राओं को उत्पन्न करता है तन्न्य मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महानिशासन से प्रेरित होकर क्रमशः पांच महाभूतों को उत्पन्न करती है ये सब महाभूत भगवान शिव की आज्ञा से लेकर भगवान ब्रह्मा त्रण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं बुद्धि कर्तव्य निष्ठा करती है और अहंकार अभिमान करता है चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है श्रवण आदि ज्ञानेंद्रिया पृथक-पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं वे श्री महादेव जी की आज्ञा बल से अपने ही विषयों को ग्रहण कर लेती हैं वाक आदि कर्मेन्द्रिया कहलाती हैं और भगवान शिव की इच्छा से उनके लिए नियत कर्म ही करती हैं दूसरा कुछ नहीं शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है वायु तत्व प्राण आदि नाब वेदो द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और काव्य भोजी पितरों के लिए काव्य पहुंचाता है साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी सबको संपूर्ण जगत को सदा धारण की रहती है भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए कुलंगनीय है उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन दैत्य का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं साथ ही दंदनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष भगवान शिव की आज्ञा से ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं उन शेष को श्री हरितमसी रोद्रपूर्ण कहा गया है जो जगत का प्रलय करने वाली है श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अनन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन सृजन और संहार भी करते हैं विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विरक्त हो संपूर्ण जगत का संहार सृष्टि और रक्षा करते हैं काल सबको उत्पन्न करता है वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है यह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित ही होता है भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशु द्वारा जगत का पालन करते हैं अपनी किरणों द्वारा सृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं चंद्रभूषण भगवान शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को सुहाग आदि करते हैं साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान कराते हैं आदित्य वसु रुद्र अश्वनी कुमार मारुद गण आकाशचारी ऋषि सिद्ध नाग गण मनुष्य मृग पशु पक्षी कीट आदि स्थावर प्राणी नदियां समुद्र पर्वत वन सरोवर अंगो सहित वेद शास्त्र मंत्र वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भवन उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण वर्तमान भूत और भविष्य दिशा दिशाएं कला आदि काल के भिन्न-भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शिव की आज्ञा से ही उनके ही बल से टिका हुआ है उनकी आज्ञा से ही उनके बल से यहां पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र नक्षत्र गण इत्यादि देवता स्थावर जगम अथवा जड और चेतन सबकी स्थिति है ओम नमः शिवाय अध्याय 2 भगवान शिव की भगवान ब्रह्मा आदि पांच मूर्तियों ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन उपमन्यु कहते हैं हे श्री कृष्ण ही महेश्वर परमात्मा भगवान शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान रुद्र महेशांत तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की पांच मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है इनके सिवा और भी उनके पांच शरीर हैं जिन्हें पांच ब्रह्मा मंत्र कहते हैं इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त हो ईशान पुरुष अघोर वामदेव और सजोजात ये महादेव जी की विख्यात पांच ब्रह्म मूर्तियां हैं इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात्कार भोक्ता क्षेत्रज्ञों को व्याप्त करके स्थित रहती है मूर्तिमान प्रभु भगवान शिव जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य आव्यक्त प्रकृति के अधिष्ठित है रत्नकमणि महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है विधाता महादेव की स्वामदेव नामक जो मूर्ति अगम वेता विद्वान अहंकार की अधिशात्री बताते हैं बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी भगवान शिव की सजोजात नामक मूर्ति को भगवान शिव की अधिशात्री कहते हैं विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशा नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रियां वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों में महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा हास स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा गया मनीषी मुनि को भगवान शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र पैर रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना वायु रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सजोजात नामक मूर्ति को वे घणव इंद्रिया उपस्थान गंध और पृथ्वी तत्व की अधिशात्री कहते हैं